अगला सवाल संदीप देशमुख जी का है वाशिम से संदीप देशमुख जी ने हमारे पिछले सप्ताह भी कुछ सवाल पूछा था इस हफ्ते वो पूछते हैं कि जब हम किसी के साथ दिल से काम करते हैं मदद करते हैं और वही आदमी हमारी उपेक्षा करता है तो तकलीफ होती है जब अपना निकटवर्ती होता है तो ज़्यादा तकलीफ होती है संबंध को तोड़ नहीं सकते क्योंकि नियरेस्ट होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हम दिल से काम कर रहे हैं मदद कर रहे हैं और वो हमारी उपेक्षा करे तो कैसे स्थिर रहा जाए बिल्कुल ठीक बात है ये बहुत छोटा सा बात है कि देखिए हमको लगता है कि हम दिल से काम कर रहे हैं जबकि इसकी परिभाषा होना जरूरी है हम यदि कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई लक्ष्य होना आवश्यक है कोई समझ होना आवश्यक है लक्ष्य विहीन और समझ विहीन यदि कोई काम हम करते हैं तो उपयोगिता विहीन वो होता ही है और यदि वो उपयोगिता विहीन हो जाता है तो हम कितना भी रुचि कर काम करें किसी दूसरे के इंटरेस्ट में भी काम करेंगे उसका मूल्यांकन ठीक ठीक हो ही नहीं पाता तो इस पूरे कार्यक्रम को यदि देखेंगे तो महानव अब तक जो है वो दूसरे की रुचि अपनी रुचि और दोनों अपने अपने रुचि को त्याग कर को तीसरे की रुचि में भी काम करने का कोशिश की रुचि का मतलब इंटरेस्ट ही है ना उसी को लोग अभी दिल बोलते हैं तो दिल से काम करने का मतलब ये अगर ये है कि रुचियों से काम करना तो इसमें तो हम एक आदमी काम करके किसी एक आदमी को भी कन्विंस नहीं कर पाए पूरी मानव जाति का इतिहास का अध्ययन कर लें ऐसा ही है अभी दिल से काम करने को अभी परिभाषित करने की जरूरत है दिल से काम करने का मतलब ये अब रुचि से काम नहीं करना है बल्कि आवश्यकता एवं उपयोगिता के साथ काम करने की बात आवश्यकताएं यदि हमको ठीक से मानव संदर्भ में समझ में आती है पारिवारिक संबंध संदर्भ में समझ में आती है और प्रकृति संबंध संदर्भ में समझ में आती है तो फिर वो आवश्यकता का मूल्यांकन हो सकता है और उसको हर एक आदमी उसकी उपयोगिता को पहचानता ही पहचानता है और उसका उसका साथ मूल्यांकन सम्मानपूर्वक जीता ही उसमें उपेक्षा की बात बनती ही नहीं तो रुचियों में जीना है तो उपेक्षा होनी ही है आवश्यकताओं में जिएंगे उपेक्षा होती ही नहीं है क्योंकि उपेक्षाओं को देखने का नजरिया आपके अंदर से भी बदल जाता है अभी रुचि में कभी रुचि होती है कभी अरुचि होती है इसी इसी का नाम उपेक्षा है और आवश्यकता को अगर पहचानते हैं तो आवश्यकता की निरंतरता होती है आपको तो हमेशा पहले वो आवश्यक लगना जरूरी है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो आप में तो पहले फर्म हो कि उसकी उपयोगिता है उसकी आवश्यकता है एक बार यदि आपका नजरिया बदलता है तब सामने वाले में से उपेक्षा हो रही है ये बात बात बनती ही नहीं इतने है इतने ही हो कि सामने वाले को अभी आवश्यक लगा या सामने वाले को आगे आवश्यक लगेगा है।, है ना तो नजरिया ही बदलने की जरूरत है और उसके लिए ठीक ठीक समझने की जरूरत है कि मानव संदर्भ में परिवार संदर्भ में समाज संदर्भ में और प्रकृति संदर्भ में हमारे जीने का स्वरूप क्या हो सकता है कैसा होना चाहिए इसको यदि ठीक ठीक समझते हैं तो बिल्कुल भी उपेक्षा विहीन जी सकते हैं ऐसा यहाँ पर जीने का काम चल ही रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी आदमी आता है चाहे समझाओ चाहे नहीं समझाओ यहाँ के जीने वाले किसी भी कार्यक्रम को उपेक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो वो आवश्यक कार्यक्रम हम जीते हैं तो उसकी उपेक्षा बनता ही नहीं है पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि जिस प्रकार से हम लोग बातें लोगों के साथ कर रहे हैं हज़ारों लोगों के साथ बात कर रही एक भी आदमी ने आज तक ऐसा नहीं बोला कि बात ठीक नहीं है आ सकता है कि उसको लगता है कि अभी उसकी तैयारी नहीं है इसके साथ पूरे चलने की आगे उसकी तैयारी हो ही सकती है हम सभी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उपेक्षा का मतलब नजरिया रुचि का है तो उपेक्षा होने की संभावना है आपकी रुचि हो जाए किसी क्यों क्यों की क्योंकि रुचियां बदलती रहती हैं आवश्यकता कभी भी बदलती नहीं है तो आवश्यकताओं को वास्तविकताओं के साथ पहचाना जा सकता है इसके लिए अध्ययन करिए धन्यवाद चलिए बहुत अच्छा जवाब था और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा संदीप जी ने काफ़ी लोगों के काम आया होगा यह जवाब इसी के साथ मैं हमारे लिस्नर्स को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न और जवाबों का सिलसिला चलता है रविवार को ये तो इसीलिए है ताकि आ, हमें कोई फास्ट छुबी हुई है तो वो, वो लेके क्यों बैठे जल्दी उसे निकालने का कोशिश की जाए लेकिन पूरे कांटों में जो घिरे हुए हैं उनसे निकलने के लिए तो साल में केवल दो ही मौके मिलते हैं एक मई में मिलता है और एक दिसंबर में तो मई के जो हम दो परिचय कैंप नाम से परिचय शिविर नाम से हमारा जो इवेंट होता है सेवन डेज का जिसके अंदर आप कभी भी आ सकते हैं और एक की जगह अपने 200 सवाल भी हों तो उनके जवाब पाकर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं तो आप सभी ये जान के खुश होंगे कि केवल डेढ़ रजिस्ट्रेशन बचे हैं उसके और उसके बाद मुश्किल हो जाएगा मई में आना और फिर छः महीने इंतज़ार करना पड़ेगा इसलिए आप अभी अगर रजिस्टर करते हैं मई के शिविर के लिए तो आपके सभी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब आप यहां के पा सकते हैं मीडिया